महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अयतिवाच तम तथा वादिनं दीनम विलब महेपतिम निस्वसत यम पुनः पुनः गावल गणि धीमान महावाम्रवीन उग्र श्रवाजी कहते हैं जब राजा धित्राट दीनता पूर्वक लाभ करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी सांस ले रहे थे तथा बार बार मूर्चित होते जा रहे थे तब बुद्धिमान संजय ने यह सारित प्रवचन किया संजय महाबलान नारदीमत संजय ने कहा महाराज आपने परम ज्ञानी देवर्षि नारद एवं महर्षि व्यास के मुख से महान उत्साह से युक्त एवं परंपरा क्रमी नृपतियों का चरित्रश्रवण किया है महत्राजवंशेशु गुण समुदीस चातान दिव्यास्त्र विदुष शमतेज धर्मेण पृथ्वी जि येष्वाप्तक्षिणैरस्म्लोकशाप्य तत्लवशता सैभ्यम महारथं वीरमेंजय जयतांबरम श्रोत्रदेव च काीवत वाल्मीक दहन नलम् सरयातिमजिम विश्वाम अंबरीश महाबल मन मिक्षाकुंग भरतमे च ासरथी तब सिंदु भगीरथम महाभागं तथा चनमेज यति शुभकर्माण दिता भूमिर्ज सेवनाक्यम चतुर्विशन्नादेन सुरर्षि पुत्रशो का अभिताप्ताज्या आपने ऐसे ऐसे राजाओं के चरित्र सुने हैं जो सर्व सद्गुण संपन्न महान राजवंशों में उत्पन्न दिव्य अस्त्र शस्त्रों के पारदर्शी एवं देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली थे जिन्होंने धर्म युद्ध से पृथ्वी पर विजय प्राप्त की बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ किए इस लोक में उज्ज्वल प्राप्त किए और फिर काल के गाल में समा गए इनमें से महारथी शैव्य विजय में श्रेष्ठ सिंजय सुहोत्र रंतदेव काक्षीवान ओसिज बाल्धिक दमन चैत्य सरयाती अपराजित नल शत्रुघाती विश्वामित्र महाबली अम्बरीश मरुत मनु इक्वाकु गय भरत दशरथ नंदन श्री राम शशबिंदु भगीरथ महाभाग्यशाली कृतवीर्य जन्मेजय और वे सुकर्मा शुभकर्मा ये आती जिनका यज्ञ देवताओं ने स्वयं करवाया था जिन्होंने अपनी राष्ट्रभूमि को यज्ञों की खान बना दिया था और सारी पृथ्वी यज्ञ संबंधी यूपों खंभों से अंकित कर दी थी इन 24 राजाओं का वर्णन पूर्व काल में देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से अत्यंत संतप्त महाराज शैत्य का दुख दूर करने के लिए किया था तेभ्य गूर्व राजो बलवत् सर्वे सर्व सुदिता गुणे पुरो कुूर्यदू शूरो महादुति अणुहो युवनाश्व ककुत्थो विक्रमी रघु विजयो वीति होत्रो श्वेतो बृहद उसी नर सततरथ कंको दुद्रुहो द्रुम दंभोभ्भव परे सगर संकृत परसो अजेय परशुपुन शंभुदेवावृधो नघ देह सुप्रतिम सुप्रतीको बृहद्रथ महोत्साहता सुप्रतुर्नेषधो नल सत्यवृत शांत भय सुब प्रभु जानुजंघो नरण्योर्क प्रिय भैतुव्रत बलबंधु निरामकेतु सिंह बृहद बल धृष्ट के बृहत्केतुर्दीप्तकेतु निरामय अवेक्षिचुर महापुराण संभाव्य प्रत्यंग कृतबंधो दृढ़ी महापुराणसं प्रत्यंगुति राजूजते सतसस्ान्य संख्याता से पद्मश हिवास्पुला भोगान् राजानो महाबलाजानो निधनमाराप्ता स्वपुत्र प्रभु महाराज पिछले युग में इन राजाओं के अतिरिक्त दूसरे और बहुत से महारथी महात्मा सौर्य वीर्य आदि सद्गुणों से संपन्न परम पराक्रमी राजा हो गए हैं जैसे पुरु कुरु जदु शूर महातेजस्वी विश्वगस्व अरुह युवान युवनाश्व ककुत् पराक्रमी रघु विजय भीतिहोत्र अंग भव श्वेत बृहद्गुर उसी नर सतरथ कंक दंभोदभव पर वेन सगर सं, सगर निमि अजय परसु संकृतिमी अजेय परशुपुंभुनिष्पाप देवाबृद देवाहय सुप्रतिम सुप्रतीक बृहद्रथ महान उत्साही और महाविनयी सुक्रतु निसद्राज, नल सत्यव्रत शांत सुमित्र सुबल प्रभु जानुजंग अन्य अर्क प्रियभृत्य शुचिव्रत बलबंधु निरामर्द, निरार्द केतुशिंग बृहदबल धृष्टकेतु बृहत्केतु दीप्तकेतु निरामय अवीक्षित चपल धूर्त कृतबंधु दृढ़षुधि महापुराणों में सम्मानित प्रत्यंग परहा और श्रुति ये और इनके अतिरिक्त दूसरे सैकड़ों तथा हजारों राजा सुने जाते हैं जिनका सैकड़ों बार वर्णन किया गया है और इनके सिवा दूसरे भी जिनकी संख्या पद्मों में कही गई है बड़े बुद्धिमान और शक्तिशाली थे महाराज किंतु वे अपने विपुल भोग वैभव को छोड़कर वैसे ही मर गए जैसे आपके पुत्रों की मृत्यु हुई है ऐसा दिव्यांग करमाणि विक्रमस्त्याग एच महात्म्यम चास्तिम शौचं दयार्जव विदि कथ्यते लोकेराणे कवि सत्तम सर्विद्धे गुण समस्ते निधन गता जिनके दिव्यकर्म पराक्रम त्याग महात्म्य आस्तिता सत्य पवित्रता दया और सरलता आदि सद्गुणों का वर्णन बड़े बड़े विद्वान एवं श्रेष्ठतम कवि प्राचीन ग्रंथों में तथा लोक में भी करते रहते हैं वे समस्त संपत्ति और सदगुणों से संपन्न महापुरुष भी मृत्यु को प्राप्त हो गए तब नासी आपके पुत्र दुर्योधन आदि तो दुरात्मा क्रोध से जले भुने लोभी एवं अत्यंत दुराचारी थे उनकी मृत्यु पर आपको शोक नहीं करना चाहिए मे धा बे बुद्धिमान प्राग्ञ संवत ऐसा शास्त्रानुगा बुद्धि न थे मुयंती भारत आपने गुरुजनों से सत शास्त्रों का श्रवण किया है आपकी धारणा शक्ति तीव्र है आप बुद्धिमान है और ज्ञानवान पुरुष आपका आदर करते हैं भरतवंशिरोमणे जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार सोचती है वे कभी शोक मोह से मोहित नहीं होते निग्रहानुग्रह चापे विदे नाधिप नात्यंत मेवा का जाते पुत्र रक्षण महाराज आपने पांडवों के साथ निर्दयता और अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात का जो बर्ताव किया है वह आपको विदित ही है इसलिए अब पुत्रों के जीवन के लिए आपको अत्यंत व्याकुल नहीं होना चाहिए भवितव्यम तथा तच्च नान सोच तुम अर्सी दैव प्रज्ञा विशेषण को निवर्ती तुम अर्ति होनहार ही ऐसा ऐसी थी इसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए भला इस सृष्टि में ऐसा कौन सा पुरुष है जो अपनी बुद्धि की विशेषता से होनहार मिटा सके विधात्र मार्ग न कस्िदति वर्तते काल मूल भावा भाव सुखा सुखे अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है यह विधाता का विधान है इसको कोई टाल नहीं सकता जन्म मृत्यु और सुख दुख सब का मूल कारण काल ही है काल सृजति भूतानि काल संघरते प्रजा संघर तम प्रजा कालम काल समयते पुनः काल ही प्राणियों के सृष्टि करता है और काल ही समस्त प्रजा का संहार करता है फिर प्रजा का संहार करने वाले उस काल को महाकाल स्वरूप परमात्मा ही शांत करता है कालो ही कुे भावान सर्वलोके शुभा शुभान काल संक्षीपते सर्वा प्रजा विसृजते पुनः संपूर्ण लोको में यह काल ही शुभ अशुभ सब पदार्थों का करता है काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है और वही पुनः सबकी सृष्टि भी करता है काल सुभते सुजागर्ति कालो ही दुर्ति क्रम काल सर्वे सुभूत सुचरत्य विध्रुत अतीता नागता भावा ये च वर्तंत सांप्रतम तान काल निर्मित न बुद्धा जब सुसि अवस्था में सब इंद्रियां और मनोवृत्तियां लीन हो जाती है तब भी यह काल जागता रहता है काल की गति का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता वह संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से बेरोक टोक अपनी क्रिया करता रहता है इस सृष्टि में जितने पदार्थ हो चुके भविष्य में होंगे और इस समय वर्तमान है वे सब काल की रचना है। ऐसा समझकर आपको अपने विवेक का परित्याग नहीं करना चाहिए शोत्रवाच इतम पुत्र सौकारष्ट सस्म आश्वास्यम सरो गावल णिश्तरा अत्रोपनिष्या कृष्णद्वैपायढो ब्रवीण विद्वद्दी कथ्यते लोके कवि सत्यमी उग्र श्रवाजी कहते हैं सूत वंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपति धित को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया इस इतिहास के आधार पर श्री कृष्णद्वैपायण ने इस परम उपनिषद रूप महाभारत का सोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया विद्वजन लोक और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं भारत्ययन पुण्यम अपि पादम अधीयत सद्धान से पूयनते महाभारत का अध्ययन अंतकर्ण को शुद्ध करने वाला है जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक के एक पद का भी अध्ययन करता है उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिल जाते हैं देवा देवर्थ सो तो यथा ब्रह्म कृतियंते शुभा कर्मा कर्म तथा यक्ष इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता देवर्षि निर्मल ब्रह्मर्षि यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है भगवान वासुदेवस्य सेत्र सनातन सा ही सत्यमृतम च पवित्र पुण्यमेव इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन परब्रह्मस्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है वे ही सत्य रित पवित्र एवं पुण्य है शाश्वतम ब्रह्म परम ध्रुवम ज्योति सनातनम यणी कथियंती मनीषिण वे ही शाश्वत परब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति है मनीषी पुरुष उन्हीं के दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं असच्च सदसच यस्माद् विश्व प्रवर्तते सतति प्रवृत्ति जन्म मृत्यु उन्हीं से असत् सत् तथा सदसत् उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है उन्हीं से संतति प्रजा प्रवृत्ति कर्तव्यकर्म जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं अध्यात्म श्रूयते य पंचभूत गुणात्मक अव्यक्तादि परम य स एव परिगत इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्वरज तम इन तीन गुणों के कार्य पांच महाभूत हैं उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण पर ब्रह्म परमात्मा है उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है यद यतिवरा मुक्ता ध्यान योग बलान्वता प्रतिबिंबम इवादर्शे पश्यत्मस्थित ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हें परमात्मा का अनुभव करते हैं सद्धान सदा युक्त सदा धर्म जो धन पुरुष के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है अनुक्रमणिका अध्यायम मादित आस्तिक सत्म शिणे स्व अवशी जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता उभे संदेह जपन किंचित सद्यो मुच्चेत किलात अनुक्रमण्याचित जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः सायं अथवा मध्यान्ह में जपता है वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है भारत से वपुर सत्यम चामनीत यथा दधनो नृपताम ब्राह्मणों था आठ्यक वेदेभ्य ओषधिभ्यो मृत गौरवृिष्ठा चतुषा यथैतालीतिहास तथा भारत मुच्यते येमं श्राव्ये श्राद्धे ब्राह्मणा पादमत अक्षय अन्न पान वै विस्तोपतिषे यह अध्याय महाभारत का मूल शरीर है यह सत्य एवं अमृत है जैसे दही में नवनीत मनुष्यों में ब्राह्मण वेदों में उपनिषद औषधियों में अमृत सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी है जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का एक चौथाई भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति होती है इतिहास इतिहासुता इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा जो विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन द्वारा कहे हुए इस वेद का दूसरों को श्रवण कराते हैं उन्हें मनोवांछित अर्थ की प्राप्ति होती है भ्रूण हत्या पठेत इईम सुचिराध्या पठेत्पर्वि पर्वि अजीत भारत तेना सबे मति यम शृणिया श्रद्धा समता स दीर्घमुर्ति स्वर्गति चाप्नुया नर एक वेदार चैतकेत चैतदेकतः पुरा सर्वे किल सुरैसर्वैसमेतुल आता चुर्भ्य सरहेभ्यो भेदेभ्योजा तभृतिलोके महाभारत मुच्यते महत्व गुरुत् धीमारण ये भ्रूणहत्या आदि पापों का भी नाश हो जाता है इसमें संदेह नहीं है जो पवित्र होकर प्रत्येक पर्व पर इस अध्याय का पाठ करता है उसे संपूर्ण महाभारत के अध्ययन का फल मिलता है ऐसा मेरा निश्चय है जो पुरुष श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस मृति व्यास प्रणीत ग्रंथ रत्न का श्रवण करता है उसे दीर्घ आयु कीर्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है प्राचीन काल में सब देवताओं ने इकट्ठे होकर तराजों के एक पहले पर चारों वेदों को और दूसरे पर महाभारत को रखा परंतु जब यह रहस्य सहित चारों वेदों की अपेक्षा अधिक भारी निकला तभी से संसार में यह महाभारत के नाम से कहा जाने लगा सत्य के तराजू पर तोड़ने से यह ग्रंथ महत्व गौरव अथवा गंभीरता में वेदों से भी अधिक सिद्ध हुआ है महत्व महा भारत महाभारत मुच्यते निरुक्तम से जो वेद सर्व पापी प्रमुच्यतेन अतएव महत्ता भार अथवा गंभीरता की विशेषता से ही इसको महाभारत कहते हैं जो इस ग्रंथ के निर्वचन को जान लेता है वह सब पापों से छूट जाता है तपो नकल को ध्ययनम न कह स्वाभाविको वेद विधि नकल कह प्रस्य वित्ताहरणम नकल कान देव भावोपहता कल कह तपस्या निर्मल है शास्त्रों का अध्ययन भी निर्मल है आश्रम के अनुसार स्वाभाविक वेदोक्त विधि भी, भी निर्बल है और कष्टपूर्वक उपार्जन किया हुआ धन भी निर्मल है किंतु वे ही सब विपरीत भाव से किए जाने पर पापमय अर्थात दूसरे के अनिष्ट के लिए किया हुआ तप शास्त्राध्ययन और वेदोक्त स्वाभाविक कर्म तथा क्लेशपूर्वक उपार्जित धन भी पापयुक्त हो जाता है तात्पर्य है कि इस ग्रंथ रत्न में शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए महाभारत आदि परवड़ी अनुक्रमणिका परवड़ी प्रथमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत अनुक्रमणिका पर्व में पहला अध्याय पूरा हुआ दाक्षिणात्य अधिक पाठ के साथ श्लोक मिलाकर कुल दो सौ बयासी अनुक्रमणिका पर्व संपूर्णम